श्रीमद्भगवद्गी शंकर अध्यायचार तख्तसर्व पिग्रह सेते अन्नादे शरीरस्थित हेतु तो पिग्रहशवाचना शरीरस्थित कर्तव्यता अयाचित मसंग मसंगक्िप्त मुपन्न यदीक्षया इत्यादि वचन में अनुज्ञात जतेह शरीर स्थिति हेतु तो अन्नादे प्राप्ति द्वार आह जिसने समस्त संसार का त्याग कर दिया है ऐसे संन्यासी के पास शरीर निर्वाह के कारण रूप अन्नादि का संग्रह नहीं होता इसलिए उसको याचनादि द्वारा शरीर निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त हुई इस पर बिना याचना किए बिना संकल्प के अथवा बिना इच्छा किए प्राप्त हुए इत्यादि वचनों से जो शास्त्र में सन्यासी के शरीर निर्वाह के लिए अन्नादि की प्राप्ति के द्वारा बतलाए गए हैं उनको प्रकट करते हुए कहते हैं यदृष्ठया लाभ संतुष्टो द्वंद्वात्तो विमस् सम सिद्धा सिद्धौ ची न निबध्यते यदिक्षालाभसंतुष्ट अप्रार्थिपनोंभो यदृक्षालाभ है तेन संतुष्टः संजाता प्रत्यय जो बिना मांगे अपने आप मिले हुए पदार्थ से संतुष्ट है अर्थात उसी में जिसके मन का यह भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है द्वंद्वातीतों द्वंद शीतोष्णादि भी हम्यम अभी अभिषण्य चित्तों द्वंद्वातीत उच्यते जो द्वंद्वों से अतीत है अर्थात शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सताए जाने पर भी जिसके चित्त में विषाद नहीं होता विमत्सरो विगत मत्सरो बुद्धि समह तुल्यो जीक्षा लाभस्य सिद्धौ असिद्धौ चा जो ईर्ष्या से रहित अर्थात निर्वैर बुद्धि वाला है और जो अपने आप प्राप्त हुए लाभ की सिद्धि असिद्धि में भी सम रहता है या यम भूत यति अन्ना शरीरस्थित हेतु तो लाभलाभो सम हर्षभिषादर्जिता कर्मादौ अकर्मादिदर्शी यथात्मदर्शन निष्ठ शयोजने भिखाटना कर्मी शरीरादि निवर्ते नव किंचि कौम गुणागुणसु वर्तन्ते इति एवं सदा संपरिरक्षणा आत्मन कर्तृत्वाभाव पश्य नए किंचित कर्म करोति जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतु हेतुरूप अन्नादि के प्राप्त होने या न होने में भी हर्ष हर्षशोक से रहित समदर्शी है और कर्मादि में अकर्मादि देखने वाला यथार्थ आत्मदर्शन निष्ठ एवं शरीर स्थिति मात्र के लिए किए जाने वाले और शरीरादि द्वारा होने वाले भिक्षाटनादि कर्मों में भी मैं कुछ नहीं करता गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इस प्रकार सदा देखने वाला है वह यति अपने में करतापन का अभाव देखने से अर्थात आत्मा को अकर्ता समझ लेने से वास्तव में भिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं करता है लोकव्यवहार सामान्य दर्शन न तो लौकिकय आरोपित कर्तित्वे भिक्षाटनाद कर्मणि कर्ता स्वानुभवेन तु शास्त्र जनितेन अकर्ता एवं ऐसा पुरुष लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो सांसारिक पुरुषों द्वारा आरोपित किए हुए कर्तापन के कारण भिक्षाटनादि कर्मों का कर्ता होता है परंतु शास्त्र प्रमाण आदि से उत्पन्न अपने अनुभव से वस्तुतः व अकर्ता ही रहता है स एवं पराध्यारोपित सव पराध्यातकर्तृत्व शरीरस्थितिमात्र प्रयोजन भिक्षाटनाक कर्म अपि न निबद्धते तो कर्मणः सहेतुकस्य ज्ञानाग्निना कर्मण इति उक्तानुवाद एव एवं इस प्रकार दूसरों द्वारा जिस पर कर्तापन का अध्याप किया गया है ऐसा वह पुरुष शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले भिक्षार्टनादि कर्मों को करता हुआ भी नहीं बंधता क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उसके समस्त बंधन कारक कर्म हेतु सहित भस्म हो चुके हैं यह पहले कहे हुए का ही अनुवाद मात्र है त्यक्ता कर्म इति अनेन श्लोकन यह प्रारब्ध कर्मा सन यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्मदर्शन संपन्न स तदा तस् आत्मन करते कर्म प्रयोजनादर्शि कर्मपरितगे प्राप्ते कुतचि निमिततावे सती पूर्व तस्कर्मी अभिप्रवृत्ता अभी करोति किंचितिथ् इति कर्माभावः प्रदर्शितः यस्य एव ये दर्शितः तस्य दर्शि जो कर्म करना कर चुका है ऐसा पुरुष जब कर्म करते करते इस ज्ञान से संपन्न हो जाता है कि निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है तब अपने कर्ता कर्म और प्रयोजनादि का अभाव देखने वाले उस पुरुष के लिए कर्मों का त्याग कर देना ही उचित होता है किंतु किसी कारणवश कर्मों का त्याग करना असंभव होने पर यदि वह पहले की तरह उन कर्मों में लगा रहे तो भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता इस प्रकार त्यक्ता कर्म फ्लास संगम इस श्लोक से ज्ञानी के कर्मों का अभाव अकर्मत्व दिखाया जा चुका है जिस पुरुष के कर्मों का इस प्रकार अभाव दिखाया गया है उसी के विषय में अगला श्लोक कहते हैं गतसंग से मुक्त ज्ञानावस्थित चेत यज्ञायाचरता कर्म समग्रविय सर्वतो सर्वतोनता शक्ते मुक्तस्य धर्मा धर्मादि बंधनस्य ज्ञानावस्थित चेतसो ज्ञाने एव अवस्थित चेतो तस्य यथितचेतावृत्थ आचार तो निवर्त कर्म सम्राहग्रेण फलन वर्तते इति समग्र कर्म तत्समग्रबलये थ विनश्यति इत्यथ जिस पुरुष की सब ओर से आसक्ति निवृत्त हो चुकी है जिसके पुण्य पाप रूप बंधन छूट गए हैं जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में ही स्थित है ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्मों का आचरण करने वाले उस संघहीन मुक्त और ज्ञान वस्थित चित्त पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं अग्र शब्दफल का वाचक है उसके सहित कर्मों को समग्र कर्म कहते हैं अतः यह अभिप्राय हुआ कि उसके फल सहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं कस्मात्न कारणा क्रियमाण कर्म स्वकार्यारंभम अकुर्वत्रम इति उच्यते य किए जाने वाले कर्म अपना कार्य आरंभ किए बिना ही कुछ फल दिए बिना ही किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं इस पर कहते हैं ब्रह्मा अर्पण ब्रह्म हवर्ब्रग्नो ब्रह्मणा ब्रह्मतेन ग्य ब्रह्मकर्म स्रह्म अर्पण यद हवि अर्पयति तद् ब्रह्म एव इति पश्यति पश्य आत्म ब्रह्मवेता पुरुष जिस साधन द्वारा अग्नि में हवि अर्पण करता है उस साधन को ब्रह्म रूप ही देखा करता है अर्थात आत्मा के सिवा उसका अभाव देखता है यथा सुक्ति रजता रजताभाव पश्य तद उच्चते ब्रह्म एव एवं इति, यथा यद रजतम तत् सुक्ति का एव इति ब्रह्म इति असमस्ते पदे जैसे सीप को जानने वाला सीप में चांदी का अभाव दिखता है ब्रह्म ही अर्पण है इस पद से भी वही बात कही जाती है अर्थात जैसे ही समझता है कि जो चांदी के रूप में दिख रही है वह सीप ही है वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण दिखता है वह ब्रह्म ही है ब्रह्म और अर्पण यह दोनों पद अलग अलग है यदि अर्पणबुद्धिया गृह्येलो के तद अश्य ब्रह्म, ब्रह्म एव इत्यर्थः अभिप्राय यह कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं वे श्रुक स्रुव आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ता के दृष्टि में ब्रह्म ही है ब्रह्म हविहि तथा यद हविर्बुद्ध्याणम तद ब्रह्म एवं अस्य वैसे ही जो वस्तु हवि रूप से मानी जाती है वह भी उसकी दृष्टि में ब्रह्म ही होता है तथा इति समस्त पदम ब्रह्माग्नो यह पद युक्त है अग्नि अपि ब्रह्म एव यत्र हुयते ब्रह्मणा कर्त्रा ब्रह्म एव कर्ता ये नुत हवन क्रिया तत् ब्रह्म एवं इसलिए यह अर्थ हुआ कि कर्ता द्वारा जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है और जो उसके द्वारा हवन रूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है ये तेन कंतव्य फल तद अ ब्रह्म, ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एवा कर्म ब्रह्म कर्म तस्मिन् समाधि यस्य स ब्रह्म कर्म समाधि सधि तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एवं गंतव्य उस ब्रह्म कर्म में स्थित हुए पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य जो, जो फल है वह भी ब्रह्म ही है अर्थात ब्रह्म कर्म में जिसके चित्त का समाधान हो चुका है उस पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो, जो फल है वह भी ब्रह्म ही है एवं लोकसंग्रह चिकितुणा अभी क्रियमाण कर्म परमार्थतः अकर्म ब्रह्म बुद्ध्योपमृत इस प्रकार लोक संग्रह करना चाहने वाले पुरुष द्वारा किए हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धि से बाधित होने के कारण अर्थात फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिए जाने के कारण वास्तव में अकर्म ही है एवं सती निवृत्तकर्मण अभी सर्वकर्म संयासीन सम्य दर्शन यज्ञसंपादन ज्ञान से सुतरा उपपद्यते यद अर्पणादि अधियज्ञे प्रसिद्धम तद अध्यात्म ब्रह्म परमार्थ दर्शन इति ऐसा अर्थ मान लेने पर कर्मों को छोड़ देने वाले कर्म सन्यासी के ज्ञान को भी यथार्थ ज्ञान की स्तुति के लिए यज्ञरूप समझना भली प्रकार बन सकता है अधियज्ञ में जो शुरुआद में प्रसिद्ध है वे सब इस यथार्थ ज्ञानी सन्यासी के सम्यक ज्ञान रूप आध्यात्मय यज्ञ में ब्रह्म ही है अन्यथा अन्य सर्व ब्रह्मत् अर्पणादीनाव विशेष तो ब्रह्मिधानम अनर्थकम् सैत उपर्युक्त अर्थ नहीं मानने से वास्तव में सभी ब्रह्म रूप होने के कारण केवल श्रु आदि को ही विशेषता से ब्रह्म रूप बतलाना व्यर्थ होगा तस्मा ब्रह्म एवं सर्वेति अभिजान तो विदुषा सर्वकर्माभाव सूत्रांग यह सब कुछ ब्रह्म ही है इस प्रकार समझने वाले ज्ञानी के लिए वास्तव में सब कर्मों का अभाव ही हो जाता है कारक बुद्धिभाव च न कारक बुद्धि रहित यज्ञाख्यम कर्म तथा उसके अंतकरण में क्रिया फल आदि कारक संबंधी बुद्धि का अभाव होने के कारण भी यही सिद्ध होता है क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म कारक संबंधी भेद बुद्धि से रहित नहीं देखा गया सर्वम एव अग्निहोत्रादिकम कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदानादि कारक बुद्धिमत कर्त अभिमान फलाभिसंधिमत चृष्टम अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म इंद्राय वरुणाय आदि शब्दों द्वारा हवि आदि द्रव्य जिनके अर्पण किए जाते हैं उन देवता विशेष रूप संप्रदान आदिकारक बुद्धि वाले तथा कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से युक्त देखे गए हैं न उप मृदित क्रियाकारक फल भेद बुद्धिमत कर्तृत्वाभिमान फलाभि संधि रहितम वा जिसमें से क्रियाकारक और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई हो तथा जो कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया इदम तो ब्रह्म बुद्धियोप मृदितार्पणादिकारक क्रिया फल भेद बुद्धि कर्म अतः अकर्म एवं तत् परंतु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण अर्पणादिकारक क्रिया और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है इसलिए यह अकर्म ही है तथा चर्शितम कर्ण्यकर्म यश्ये कर्मण्य प्रवृत् न किचित कौती सह गुणागुणसु वर्तंते न किमी की युक्त मंडेत तत्व इदिभ यही बात कर्मण्यकर्म यश्ये कर्मण्य प्रवृत्ति नव किंचिति कुणागुणस वर्तन्ते नंचिति कौती युक्त मंडेत इदी श्लोको द्वारा भी दिखलायी गयी है